कौशीतक्राह्मणोपन अध्याय ते सदास्म शरीराम सह तैहत्क्रामती तैह वागस्मा सर्वा नाजते वाता सर्वाण ना सर्वगंधानी जानीन सर्वान्धा प्रोति चक्षुस्माणी रूप्यसृजते चक्षुषा सर्वाण् रूप्यानों स्रोत्रमस्म सर्वान् शब्द सेवान् शानों मनोस्मा सर्वाणी ध्यान्य विसृजते मनसा सर्वाण ध्यान आईसा प्राणी सर्वाप्ति यो वई प्राण सा प्रज्ञा या प्रज्ञा सा प्राण स शेतावत्तरी वसताक्राम अथ खलु यहा प्रज्ञा यवाणी सर्वाणि भूतानि भवती तद्व्या शरीर से उन्मुक्त होने वाला वह प्राण जब उत्क्रमण करता है तब उस समय वह इन सभी इंद्रियों के सहित ही उत्क्रमण करता है उस समय वाघ इंद्री इस पुरुष के सभी नामों का परित्याग कर देती है क्योंकि वाग इंद्री से ही मनुष्य नामों को ग्रहण कर पाता है ऐसा ही तथ्य सभी इंद्रियों के विषय में UH है प्राण अर्थात घ्राणेन्द्रिय सभी गंधों का त्याग कर देती है चक्षु सभी रूपों को त्याग देता है कर्णेन्द्रिय सभी तरह के शब्दों का परित्याग कर देती है और मन ध्यानस्थ विषयों का परित्याग कर देता है इसी प्राण रूप आत्मा में समस्त इंद्रियां समर्पित होकर अपने अपने विषयों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देती है प्राण ही प्रज्ञा है और प्रज्ञा ही प्राण है अथवा जो प्रज्ञा है वही प्राण है क्योंकि ये दोनों इस शरीर में एक साथ ही निवास करते हैं और एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते हैं अब जिस तरह से समस्त भूत प्राणी इस प्रज्ञा में एक रूप हो जाते हैं इसको अगले मंत्र में स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करेंगे तस्य ंगमदूल तस्नाम पर प्रतिता भूतमाणियामंगलमदूर्ण तस्य पता भूतमा चक्षुरेवा एकमुह तूपतिता भूतमात्र दुर्लम तस् शब्द परस्तातिता भूतमात्र जिवैवाशा एक मंगल तस्या परस्ता अन्नरस परतिता भूतमा हस्ता सेकमुम तय कर्म पता भूत मात्रा शरीर में चा एक मंगलूहल तस् सुखदुखे पर प्रतिता भूतमात्रोपस्थ एवा चा एकमंगल तस्नंदो रूतमात्र पादूषं तय रीद परतिता भूतमा प्रजावासमंगलदूषण तस्तव्यं कामा परस्ता भूत भूतमात्रा निश्चय ही इस वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षति पूर्ति की है बाहर की ओर उसके वाणी के विषय रूप से कल्पित अर्थात भूतमात्र अर्थात पंचभूतों का अंश विशेष नाम शब्द है घाणेन्द्र ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की तरफ उस घाणेन्द्र के विषय रूप से जो कल्पित भूत मात्रा है वह गंध है चक्षु ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही रूप है ऐसे ही कर्णेन्द्र ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग को क्षति पूर्ति की है बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही शब्द है स्वाद्री ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही अन्न का रस है इसी प्रकार निश्चय ही हाथी ने भी प्रज्ञा के एक हाथों ने भी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की ओर से उनके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्र है वही कर्म है ऐसे शरीर ने भी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की ओर उसके विषय से कल्पित जो भूत मात्रा है वही सुख एवं दुख है इसी तरह निश्चय ही उपस्थ ने भी उस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की तरफ उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही रति आनंद एवं प्रजा अर्थात संतान की उत्पत्ति है अवश्य पैरों ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है बाहर की ओर उनके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वह विचरण क्रिया है ऐसे ही प्रज्ञा के एक अंग की प्रज्ञा ने ही पूर्ति की है उस प्रज्ञा से संबंधित बाह्य विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वह बुद्धि के द्वारा अनुभूत वस्तुएं एवं मनुष्योचित इच्छाएं कामनाएं हैं प्रज्ञावाचम समूह्य वाचा सर्वाणि नावान्यानोति प्रज्ञया प्राणम सम्य प्राणीन सर्वान्धान प्रज्ञया चक्ष सरूह्य चक्षुषा सर्वाण रूप्या प्रजियां सूह्य स्त्रेण सर्वान्दा प्रज्ञा दिवाम सूह्य दिवया सर्वान्नता प्रजया हस्त सूह्य हस्ता कर्माण्या प्रज्ञा शरीर सरण सुखदुखे आ माप्नोति प्रग्रोपस्थम सामूह्योपस्थेनानंदनमतिम प्रजातिमाति प्रग्र पाद सूह्य पाद्या आज धिम सूह्य प्रज्ञ विद्यातभ्यम काम आप्नोति प्रज्ञा के द्वारा वाणी पर आरूढ़ हो अर्थात वाणी को वश में करके मनुष्य वाक्शक्ति के द्वारा नामों को स्वीकार करता है प्रज्ञा द्वारा ही प्राण अर्थात घर पर अधिकार करके सभी तरह की गंधों को स्वीकार करता है श्रोत्रेंद्री कर पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सभी तरह के शब्दों को स्वीकार करता है प्रज्ञा द्वारा ही जेहुआ को वश में करके संपूर्ण अन्न के रसों को प्राप्त करता है प्रज्ञा से ही हाथों को वश में करके हाथों द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करता है प्रज्ञा द्वारा ही शरीर को वश में रखकर शरीर से भोग एवं पीड़ा जनित सुख दुखों को स्वीकार करता है प्रज्ञा से ही उपस्थ को वश में रखकर उसके द्वारा रति आनंद एवं प्रजनन सामर्थ्य को प्राप्त करता है प्रज्ञा द्वारा ही पैरों को वश में करके पैरों द्वारा संपूर्ण विचरण क्रियाओं को स्वीकार करता है एवं प्रज्ञा से ही बुद्धि को वश में करके उस बुद्धि के द्वारा अनुभूति जन्य वस्तुओं एवं कामनाओं को ग्रहण करता है प्रज्ञा अन्यत्र नी प्रज्ञापेता किन्ना प्राजा नि प्रज्ञापे गंधम कंचन प्रजाप्य मे मनोभुदि नाह गंधम प्राजासी सीति नज्ञापेत चक्षप किंचन प्रज्ञापन्य मे मनोभुदि नाह त्रूपाजाती न प्रज्ञापेत श्रोत्र शब्द कंचन प्रज्ञापे मनोभुदि ह शब्द प्रजासी सीति नी प्रज्ञापेता जिह्वाचरसम कंचन प्रज्ञापेद मनोभूद नाहत मंत्राष न प्रज्ञापेत हस्त कर्म किंचन प्रज्ञापेता मे मनोभूदि नाहतर्म प्राजाथीत नि प्रज्ञापेत शरीरं सुखम दुखम किंचन प्रज्ञापन मे मनोभूद नात सुखम दुखम प्रज्यासी न प्रापेत उपस्थ आनंदम रजति कांचन प्रज्ञापेद मे मनोभूद नातमाननंदम न रि न प्रजातिज्यासी न प्रज्ञापेत पदाया कांचन प्रज्ञापेतामे मनोभुदित्यामेता मिति नी प्रजापेता कांचन सिद्धेन्दा प्रज्ञात प्रज्ञाएत प्रज्ञा के अभाव में वाणी किसी भी नाम का ज्ञान नहीं करा सकती क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति इस तरह कहता है कि मेरा मन अमुक और था अतः मैं इस नाम को नहीं जान सका प्रज्ञा से हीन होने पर प्राण अर्थात घ्राण इंद्रिय भी किसी गंध का बोध नहीं करा सकता ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि मेरा मन दूसरी जगह चला गया था इस कारण से मैं इस घ्राण इंद्रिय की गंध को जानने में असमर्थ रहा ऐसे ही प्रज्ञा से रहित होने पर चक्षु इंद्रिय भी किसी भी तरह के रूप का ज्ञान नहीं करा सकती ऐसी दशा में व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र था अतः मैं इसके उस रूप को नहीं जान सका से अलग रहकर भी किसी तरह के शब्द का बोध नहीं करा सकती ऐसी दशा में व्यक्ति यह कहता है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र गमन कर रहा था इस कारण से मैं इन शब्दों को नहीं जान सका प्रज्ञा से रहित होने पर जीवा किसी भी अन्न के रस का अनुभव नहीं कर सकती ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था अतः मैं अन्न के रस की अनुभूति नहीं कर पाया प्रज्ञा से रहित होते हुए हाथ किसी भी तरह के कर्म का बोध नहीं करा सकते ऐसी दशा में मानव यह कहता है कि उस समय मेरा मन अन्यत्र गमन कर गया था इसलिए मैं इस अमुक कार्य को नहीं समझ सका प्रज्ञा से अलग रहते हुए शरीर भी किसी तरह के सुख दुख को अनुभूति नहीं करा सकता ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है कि मेरा मन अन्यत्र गमन कर गया था अतः मैं इस शरीर के सुख दुखों को नहीं समझ सका प्रज्ञा से रहित होकर उपस्थ भी किसी तरह के आनंद रति एवं प्रजा की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं करा सकता है उस स्थिति में व्यक्ति कहता है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र था इस कारण से मैं उस आनंद रति एवं प्रजा की उत्पत्ति की जानकारी नहीं पा सका प्रज्ञा से अलग रहकर दोनों पैर भी किसी तरह की गमन क्रिया का ज्ञान नहीं करा सकते उस स्थिति में व्यक्ति यह कहता है कि मेरा मन उस समय अन्य किसी स्थान की ओर चला गया था इस कारण मैं इस आवागमन की क्रिया का अनुभव नहीं कर सका प्रज्ञा के अभाव में कोई भी बौद्धिक वृत्ति नहीं सिद्ध हो सकती है उस बुद्धिवृत्ति के द्वारा ज्ञात वस्तु के ज्ञान का एहसास नहीं हो सकता